देवी भागवत श्री भगवती श्री राधा तथा श्री दुर्गा के मंत्र पूजा विधान का वर्णन मुने इसके बाद भगवती, राधा का सामवेद में वर्णित पूर्वोक्त विधि के अनुसार ही ध्यान करना चाहिए भगवती श्री राधा का वर्ण श्वेत चंपक के समान है इनका मुख ऐसा प्रतीत होता है मानो शरद ऋतु का चंद्रमा हो इनका श्रीविग्रह असंख्य चंद्रमा के समान चमचमा रहा है आँखें शरद ऋतु के विकसित कमल की तुलना कर रही है इनके अधर फल के समान श्रोणि स्थूल और नितंब कर से अलंकृत है कुंदर पुष्प कुंद पुष्प के सदिश इनकी स्वच्छ दंत पंक्ति से इनकी विभिन्न शोभा होती है पवित्र चिन्हय दिव्य रेशमी वस्त्र इन्होंने पहन रखे हैं इनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई हुई है इनके विशाल उरोज है रत्न में भूषणों से विभूषित हैं देवी सदा बारह वर्ष की अवस्था की ही प्रतीत होती है श्रृंगार की मानो ये समुद्र हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए इन इनमें समय समय पर चिंता उठा करती है इन्होंने अपने केशों में मल्लिका और मालवी मालती की मालाओं को धारण कर रखा है जिससे इनके शोभा विचित्र हो रही है इनके सभी अंग अत्यंत सुकुमार हैं रासमंडल में विराजमान होकर ये देवी सबको अभय प्रदान करती हैं ये शांत स्वरूपा देवी सदा शाश्वत यौवना बनी रहती है गोपियों की स्वामिनी बनकर ये रत्नमय सिंहासन पर विराजमान है ये परमेश्वरी देवी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिदेवता है वेदों ने इनकी महिमा का वर्णन किया है इस प्रकार हृदय में ध्यान करके 12 शालक ग्राम की मूर्ति कलश अथवा 8 दल वाले यंत्र पर श्री राधा देवी का आवाहन करके विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए क्रम यह है पहले देवी का आवाहन करें तत्पश्चात आसन आदि समर्पण करें मूल मंत्र का उच्चारण करके ये आसन आदि पदार्थ भगवती के सम्मुख उपस्थित करने चाहिए उनके चरणों में पाद्य देने का विधान है मस्तक पर देना चाहिए चाहिए चाहिए मुख के के जल ले जाकर मूल मंत्र से तीन बार कराना चाहिए। इसके अनंतर निवेदन करके राधा के लिए एक तत्पश्चात स्नान गृह में पधार कर वही इनकी पूजा संपन्न करें तेल आदि सुगंधित वस्तु लगाकर सविधि स्नान कराने के पश्चात दो वस्त्र अर्पण करें अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत करके चंदन अर्पण करें अनेक प्रकार के पुष्पों की मालाएं तथा तुलसी निवेदन करें पारजात और कमल आदि नाना प्रकार के पुष्प चढ़ावें